विक्रांत इस वक्त काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी तक मोहसिन हसन ने जो बताया था उसके अनुसार वो जिस ग्रुप में काम करता था उसमें कुल छह लोग थे जिसमें वो अजय ठाकुर अजय की वाइफ मीरा ठाकुर जोदन सिंह और पांचवें नंबर पर जो आदमी था उसे ये लोग मास्टर के नाम से बुलाते थे इसके बाद जो छठा आदमी था उसका नाम था आसिम सिद्दकी जो कि मोहसिन के साथ रहता था ये हो गए कुल छः लोग अभी तक विक्रांत को यही लग रहा था कि इन छह लोगों का मेन बॉस जोधन सिंह ही था लेकिन अब जाकर विक्रांत को पता चला कि ग्रुप में इन छः लोगों के अलावा एक और आदमी था जिसे ये लोग बॉस कहते थे यही इन सब का हेड हुआ करता था विक्रांत ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जोधन सिंह का भी कोई बॉस हो सकता है इस आदमी का नाम मुख्तार खान था आप लोगों को जो चोरी का सामान मिला है वो सब मुझे मुख्तार खान ने ही दिया था मोहसिन ने आगे बताते हुए कहा लेकिन भले ही मुख्तार भाई को हम लोग बॉस बोलते थे लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उनसे भी ज्यादा मिला जुला नहीं हूँ उनका नेचर भी बहुत अजीब सा था ना तो ज्यादा किसी से मिलते जुलते थे और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करते थे ज्यादातर शांति रहते थे लेकिन दिल के सही आदमी थे जब मैं शुरू शुरू में उस ग्रुप से जुड़ा था तब वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे फिर उसने आगे बताते हुए कहा मुख्तियार भाई जोधन सिंह से बिल्कुल अलग टाइप के थे उन्हें जोधन जैसी चलाकी और हाथ की सफाई भी नहीं आती थी इसी वजह से वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाते थे वो अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहते थे और सिर्फ काम का ऑर्डर देते थे जोधन सिंह उनके ऑर्डर के अनुसार काम करता था इसके बाद मोहसिन ने कुछ देर रुककर सोचते हुए कहा मुझे याद है एक समय जोधन सिंह और मास्टर आपस में बहुत क्लोज हो गए थे उसी टाइम अचानक से बॉस भी कहीं गायब हो गए थे और सबसे अजीब चीज़ यह हुई थी कि ठीक इसी समय मास्टर की वाइफ भी गायब हो गई इससे वो बहुत परेशान हो गया था उसने सब लोगों के साथ मिलकर अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू किया सब जगह खोज डाला लेकिन उसकी पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला इस वजह से मास्टर को काफ़ी धक्का लगा और वो सदमे में चला गया धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी फिर मयसिन ने कुछ सोचते हुए कहा उस वक्त बॉस के पास मास्टर ही सबसे सीनियर था लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और बॉस का कुछ पता नहीं था तब जोधन और राजे ठाकुर ने साथ में मिलकर सारा काम संभालना शुरू किया था उस वक्त मैं और आसिम काफी यंग थे इस वजह से हम दोनों को उन लोगों के घर जाने के लिए कह दिया था तो फिर उसके बाद क्या हुआ था मुझे पता नहीं इसके बाद मोहसिन ने आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा इस घटना के एक महीने बाद ही मास्टर की वाइफ मिल गई फिर बॉस उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गया क्योंकि तो उस वक्त वो काफी बीमार थी और फिर कुछ ही दिन बाद मास्टर और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो गई फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा इस घटना से हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे मेन डर था पुलिस से पकड़े जाने का इस वजह से मैं और आसिम दोनों काफी दिनों तक अंडरग्राउंड रहे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रह रहे थे हम लोग यहाँ तक कि हम लोग मास्टर और उसकी पत्नी के फ्यूनरल में भी नहीं गए थे उस दिन के बाद से मैंने और आसिम ने वो ग्रुप छोड़ दिया था और फिर कभी हम वहाँ उन लोगों के साथ काम करने के लिए नहीं गए फिर मौसी ने हल्की सांस छोड़ते हुए आगे बोलना शुरू किया क्योंकि हम लोग थे तो लखनऊ में ही तो भला कितने दिन छुप कर रहते जब कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया तब मैं अजय भाई और उनकी वाइफ से मिला था मैं बहुत तंगी में चल रहा था उस टाइम तो उन लोगों से थोड़ी पैसे की मदद भी मांगी थी उन लोगों ने मेरी मदद भी की थी मौसी ने नीचे देखते हुए अपनी कहानी बतानी जारी रखा और आगे बोला लेकिन मेरी किस्मत वाकई में बहुत खराब चल रही थी उन लोगों से जो पैसे मैंने उधार लिए थे उन्हें मैंने जुए में लगा दिया और सब हार गया फिर मैं उन लोगों से छुपकर भागने लगा ताकि मुझे पैसा न लौटाना पड़े लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका भी वही हाल होगा जो मास्टर और उसकी पत्नी का हुआ था मोहसिन थोड़ा दुखी नजर आ रहा था इस वक्त रूही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे ऐसा लग रहा था कि अब वो अगले ही पल मोहसिन को यह बता देगी कि वही अजय ठाकुर और मीरा ठाकुर की बेटी है हालांकि विक्रांत ने रूही को इशारा करके ऐसा करने से रोक दिया अभी मोहसिन के आगे यह सब राज खोलना ठीक नहीं था मोहसिन आगे बताओ क्या हुआ बॉस ने तुम्हें चोरी का सामान कैसे लाकर दिया और कैसे उसने तुम्हें ये सब बेचने के लिए कन्विंस किया विक्रांत ने सवाल किया और तुम्हें ये कैसे पता चला कि यह चोरी का सामान सब जोधन सिंह का है ये तकरीबन पांच या छह साल पुरानी बात है मोहसिन आगे बताते हुए कहा मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मेरी किसी से लड़ाई हुई थी और उसने मेरी टांगे तोड़ दी थी मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और तब मुख्तार भाई ने मुझे ये सब सामान बेचने के लिए दिया था उसी समय तमिल स्टार के चोरी होने की भी खबर खूब सुनने को मिल रही थी मैंने तो मुख्तार भाई से यहाँ तक पूछ लिया था कि कहीं उन्होंने तो तमिल स्टार की चोरी नहीं की है ओ अब विक्रांत और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था तमिल स्टार का नाम आते ही उसकी आंखों में चमक देखी जा सकती थी फिर फिर क्या हुआ मैं उस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था शायद मेरा ऑपरेशन हो चुका था मोहसिन ने याद करते हुए कहा गज़ब इतफाक था मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेट कर टी वी पर न्यूज़ देख रहा था उस वक्त न्यूज़ पर तमिल स्टार चोरी होने की ही खबर चल रही थी और ठीक उसी समय ना जाने कैसे मेरे पास मुख्तार भाई पहुंच गए मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुख्तार भाई कभी मुझे ढूंढ पाएंगे वो मेरे पास एक बॉक्स लेकर आए थे उसमें चोरी का काफी सारा सामान था मुख्तार भाई ने वो सब सामान मुझे देते हुए कहा कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत तो इन सब का जितना भी दाम मिल जाए मैं बेचने को रेडी हूँ फिर मोहसी ने हल्की सांस खींचते हुए कहा सर अब मैं आपको क्या बताऊँ उस बॉक्स में जितना सामान था वो सब करोड़ों का माल था और मुख्तार भाई ने मुझसे कहा कि मुझे बस एक लाख रुपए दिलवा दो कहीं से वो उस वक्त बहुत जल्दी में थे उस वक्त मैं अपना शॉप खोलने की तैयारी कर रहा था और मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि इस तरह के एंटीक सामानों के शौकीन थे फिर मुझे ये चोपड़ा साहब मिल गए इनका स्टील का बिजनेस था और काफी बड़े बिजनेसमैन थे ऊपर से वो बड़े सीधे साधे आदमी भी थे तो उनके ऊपर किसी को शक भी नहीं जाने वाला था लखनऊ के भीतर उनकी काफी अच्छी पकड़ भी थी इसलिए मुझे इस चोरी के सामान के लिए उनसे अच्छा खरीदार कोई नहीं समझ आया ओके तो तुमने बिजनेसमैन मैन चोपड़ा को वो सारा सामान दो लाख रुपये में बेच दिया और सीधा सीधा अपना एक लाख का प्रोफिट बना लिया विक्रांत ने बीच में ही बोलते हुए कहा अब सर इसके बारे में क्या ही बताऊँ आप सब समझ ही रहे हैं सर काम भी तो रिस्की था आदमी अपना फ़ायदा तो देखता ही है मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा फिर जब मैंने सामान बेचने के बाद मुख्तार भाई को एक लाख रुपए दिए तब मैंने उनसे पूछा कि आपको यह सब सामान कहाँ से मिला है तो उन्होंने बताया था कि यह सब सामान उनका नहीं बल्कि जोधन सिंह का है और जोधन सिंह को ही अर्जेंट में पैसे चाहिए थे इस वजह से उसने ये सब सामान बेचने के लिए कहा था इसके साथ ही मोहसिन ने कहा फिर मैंने मुख्तार भाई से तमिल स्टार के बारे में भी सवाल किया था लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उनका तमिल स्टार से कोई लेना देना नहीं है और जो बाहर न्यूज सुनने को मिल रही है वो जोदन सिंह ने तमिल स्टार की चोरी की है वो सब सिर्फ अफवाह है